शुक्षा पवैठ सतचि सभिखुनो अमाशीरतीधम पिपसत यतो यसती खय वयम लभते पीती प मुजत पटी सारबूत स चर कुशलोशिया तू पहु दुखसत कर सती वस्काप्फा मदवानी प्रमुजती गंचद विप मुंत भिखव अतना चोदयत्ता पटेवासे अतम सो सती म सुखम भिखु विहानो नाथो अत्ता अतनो गति तस्मा संम तान असं भद्रम बभिज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 सुन्नागारम पविठस् संतचित्त भिक्खुनो अमानुसी रति होती सम्मा धम्म विपस्तो शून्य गृह में प्रविष्ट भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपसना करते हुए अमानुसी रति प्राप्त होती है यती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 ततो पामंज बहुलो दुख संतम कर जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा वस्का विफानी मद्दवानी पमुचती एवं रागंज दोसंज विप्रमुत भिखो जैसे जुही अपने कुमलाये फूलों को छोड़ देती है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 धुआं हो रही, हो रही। ज्योति धुआं होती जाती नई ज्योति जन्मती जाती पुरानी हटती जाती जिसको तुमने जलाया था सुबह तुम उसी को नहीं बुझा सकते वह तो बची ही नहीं फिर सुबह जिस ज्योति को तुम बुझाते हो ये वही ज्योति नहीं जिसको तुमने जलाया था ये दूसरी ही ज्योति यद्यपि उसी ज्योति के प्रवाह में आई संत संतान है वही नहीं है जैसे बाप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 आत्मविश्वास खोता गया एक बात साफ हो गई कि तुम्हारे के कुछ होने वाला नहीं छुद्र सी बात नहीं छूटती तो जिस आदमी को सिगरेट पीना ना छूट सका हो अपने ही संकल्प से वो ध्यान में जाए कैसे भरोसा हो जो आदमी कई बार निर्णय किया कि सुबह पांच बजे उठाऊंगा ब्रह्म मुहूर्त ना कभी नहीं उठ सका अलार्म भी भरा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 छोटी छोटी बातों में मैं आदमियों को नहीं उलझाना चाहता छोटी छोटी बातों में उलझ के आदमी मरा है कुछ महाव्रत की बात हो और ये बड़े मजे की बात है कि छोटे से आदमी अक्सर हार जाता और बड़े से जीत जाता ये गणित बड़ा बेबूज है इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है छोटे से आदमी क्यों हार जाता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 कि करो ध्यान तो मजा चखाएं आने लगते सब तरह के विचार धन के वासना के काम के राजनीति के वह सब उड़े सब अखबार आते एक दिशा से नहीं सब दिशाओं से हमला हो जाता एकदम गिर जाते दुश्मनों में थोड़ी देर में थकते हो उठाते हो सोचते हो इससे तो हम जब काम में लगे रहते हैं तभी कम विचार होते ये तो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 बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हो शास्त्रों से नहीं अनुभव से जो गवाह हो जो साक्षी हो जो ये न कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं जो कहे मैं जानता हूं जो इतना ही न कहे जानता हूं बल्कि कहे कि मैं हूं यह तीन अवस्थाएं मानना जानना होना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 जुही के खिले इन फूलों को देखते हो एक फूल तो बुद्ध का खिला था मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते इसलिए मजबूरी है और बुद्ध को कहना पड़ा भिक्षु इन जुही के खिले फूलों को देखते हो ये सुवासित फूल इन पर ध्यान दो इन फूलों में कई राज छिपे हैं एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो ऐसी सुवास तुम्हारी हो सकती है दूसरा ये फूल सुबह खिलते हैं सांझ मुर्जा जाते ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है इसमें मोह मत लगाना ये आया है यह जाएगा इसमें मुट्ठी मत बांधना इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना यह तो आया है और जाएगा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 कि जो दिन बीत गए वो गजब के थे समझना ये आदमी बढ़ नहीं पाया प्रौढ़ नहीं हुआ क्योंकि अगर वो दिन गजब के थे तो ये दिन और गजब के होने चाहिए क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े और जब ये दिन गजब के नहीं है तो वो दिन भी गजब के नहीं हो सकते जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जबानी कैसे सुंदर रही होगी अगर गंगा सागर में गिरने के खरीब गंगा नहीं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 तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है उसने कहा पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूं क्या सीखियो उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली पद्मासन में बैठ गया आंखें बंद कर ली दो मिनट तक गुरु देखता रहा उसने कहा कि वह आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो उसे उन्होंने कहा रास्ता पकड़ो मैं आपके पास से सोने आया हूं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 दो भिखारी रास्ते पे खड़े हो गए समझ लो कि दोनों अंधे भिखारी इसलिए देख भी नहीं पाते कि दूसरा भी भिखारी दोनों दूसरे एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि कुछ मिल जाए दया करो वही दशा है पति पत्नियों की अंधे देख भी नहीं सकते कि दूसरा बेचारा खुद ही भिखारी इससे क्या मांग रहे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 और रेलगाड़ी में वो चल भी नहीं सकती वो प्रतिष्ठा से नीचे है। अब ये दुख कोई गरीब कैसे जानेगा और हवाई जहाज मोड़ने में डर लगता है पसीना पसीना हो जाती हृदय की धड़कन बढ़ जाती ब्लड प्रेशर बढ़ जाता और रेलगाड़ी में चले कैसे अब ये दुख कोई गरीब जान सकता ये बहुत मुश्किल है मामला गरीब को यह दुख कहां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 अब इसको वहां कहे किली ले जाना नहीं उनका चिकित्सा के लिए ये वहां जाके और बिगड़ेगा क्योंकि वहां और विकसित ड्रग उपलब्ध हो गए मैंने कहा अमरीके ले जाओ तो कैलिफोर्निया ले जाना गरीब के दुखे छोटे मोटे अमीर के दुख और बड़े क्योंकि वो ज्यादा दुख खरीद सकता है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 सिगरेट भी पीएगी, अभी इनको बहुत कठिन मालूम पड़े कि स्त्री और सिगरेट पिए और इनके सामने फूंक रही और इनसे घर में काम भी करवाए क्योंकि अमेरिका में तो पचास पचास प्रतिशत काम है ठीक भी है जब अमेरिकन स्त्री ली तो अमेरिकन दुख भी लेना पड़ेगा ना तो काम बांट दिया उसने एक दिन मैं नाश्ता बनाऊंगी एक दिन आप बनाए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 न्यास्त भी हो जाते हैं तो अतीत को संभाल के रखते हैं कि लौटने के सबसे तुना टूट जाए जेन फकीर रिंझाई अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने पूछा सुन तू सं्यस्त होना चाहता है पहले तीन चार सवालों के जवाब दे दे कहा से आता है रिंझाई ने कहा जहां से आता हूं वहां से बिल्कुल आ गया हूं इसलिए उस संबंध में कोई जवाब नहीं दूंगा गुरु ने पूछा छोड़ मुझे चावलों में बहुत रस है वहां चावल के क्या दाम हैं जहां से तू आता रंजाई ने कहा सुन चावल के दाम जरूर वहां कुछ है जरूर कुछ होंगे लेकिन मैं वहां से आ गया हूं और जहां से मैं आ गया हूं वहां के चावलों के दाम में हिसाब में नहीं रखता उसकी स्मृति नहीं रखता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 पहली दफा जब उदासी आई तो उसने सोचा इसमें कोई सार नहीं ये अपना काम नहीं गया उचट गया वैराग्य से मन पहुंचा अपने वृक्ष के पास सोचा हल को लेकर ग्रस्त हो जाऊं लेकिन मन ऐसा ही क्षण भंगुर है कि मन बहुत उदास है मैं क्या करूं मैं कहता हूं तीन दिन बाद आओ वो सोचता है तीन दिन बाद मैं उपाय बताऊंगा तीन दिन बाद वो आता वो कहता मन उदास नहीं मैंने कहा वापिस जाओ <laughs> इतना काफी है इससे समझो कि ये सब भाव किंगीमाए इनमें इतने उलझो मत आती हैं जाती हैं मौसम की तरह बदलती सुबह सूरज दोपहर बादल गिर गए सां बूंदाबांदी हो गई अब हर चीज को समस्या मत बनाओ की बूंदाबांदी हो गई अब क्या करें जैसे कि अब जिंदगी भर बूंदाबांदी होती रहेगी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 कब निकलेंगे एक क्षण भर को देख पाता था अब 24 घंटे उनकी ये मैं क्या कर रहा हूं सोचा होगा कि इतनी बड़ी संपदा पाने चला हूं बुद्धत्व थोड़ा सा। बुद्ध कहते मैं भी किसान हूं मैं भीतर की खेती बाड़ी करता हूं भीतर बीज बोता हूं भीतर की फसल काटता हूं ऐसे ही किसानों से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 क्योंकि कोई एक दिन आ गई उदासी चली गई ऐसा थोड़ी बादल एक दिन घिरे और चले गए बार बार घिरे नंगल को उस नंगल को देख के उसके पुराने दिन सब साफ हो जाते कि वहीं कौन सा सुख था महानरक भोग रहे थे उससे अब हालत बेहतर है अब चीजें सुधर रही और धीरे धीरे शांति भी उतरती और कभी कभी मन सन्नाट से भी पड़ जाता और कभी कभी बुद्ध जिस सुनने की बात करते हैं उसकी थोड़ी सी झलक हवा का एक झकोरा सा आता है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 भिक्षु ने उसे बार बार जाते देखकर तो उसका नाम ही नंगलकुल रख दिया वो कहने लगी यही इसका परिवार है क्योंकि आदमी अपने परिवार की तरफ जाता है कोई अपनी पत्नी को छोड़ाया तो सोचता है वापस जाऊं फिर अपनी पत्नी को लेके ग्रस्त हो जाऊं कोई अपने बेटे को छोड़ाया सोचता है जाऊं अब बेटे को फिर स्वीकार कर लू और ग्रस्त हो जाऊं इसका कोई और नहीं है ये नंगल है इसका एक ही कुल है एक ही परिवार वो नंगल उसमें कुछ है भी नहीं सार उसको कोई चुरा भी नहीं ले जाता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 हमसे पहले और ये नंगलकुल हो गया ये तो गया भीता था आखिरी था इसको तो लोग जानते थे कि है ये गांव का गरीब यहीं खेतीबाड़ी करता रहा फिर सन्यासी भी हो गया तो कोई बड़ा सन्यासी नहीं वो नंगलकुल कुल बार बता मुख हो गया लेकिन जो औरों को नहीं दिखाई पड़ता है वह सदगुरु को तो दिखाई पड़ेगा तुम्हें दिखाई पड़ेगा उसके पहले सदगुरु को दिखाई पड़ेगा बुद्ध ने करुणा से उन भिक्षुओं की ओर उनके अहंकार को चोट लग रही कोई वर्षो से संयासी था कोई बड़ा पंडित था कोई बड़ा ज्ञानी था कोई बड़े कुल से था राजपुत्र था इनको नहीं मिला और नंगल कुल को मिल गया वो तो अछूत था आखिरी था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 ये गाथाएं कहीं अत्तना चोद यत्तानम पटिवासे अत्तमत्तना सो अतगुप्तो अत्त सातिमा सुखम भिक्खु व्यासी जो आप ही अपने को प्रेरित करेगा जो आप ही अपने को संलग्न करेगा वह आत्मगुप्त स्मृतिवान भिक्षु जाग जाता हो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती अत्ता ही अत्तना नाथो अत्ता ही अत्नो गति तस्मा संज मानम असम भद्रम जो मनुष्य अपना स्वामी आप है आप ही अपनी गति है ये बुद्ध का परम उपदेश है अत्ता ही अत्नो नाथ हो अत्ता ही अत्नो गति किसी दूसरे की कोई वस्तुतः जरूरत नहीं अगर तुम अपने को जगाने में लग जाओ निश्चित ही जाग जाओगे अत्ता ही अतनो नाथो मनुष्य अपना स्वामी आप अत्ता ही अत्तनो गति अपनी गति आप आत्म